विचार करेंगे ईशावासी उपनिषद उपनिषद का श्रवण अद्वितीय ब्रह्म में ही सारे उपनिषद का तात्पर्य है ऐसा निश्चय करना ये श्रवण ये मानसिक क्रिया है फिर भी ये ज्ञानात्मक है और जो ध्यान होता है वो भी मानसिक क्रिया होने पर भी वो पुरुष का अधीन होने से उसको ज्ञान नहीं कहा जाता वो ध्यान है ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया अर्थात ये जो श्रवण करता है उसका अधीन में नहीं है ये ज्ञान होना जो ज्ञान होता है वो पुरुषों का अधीन में नहीं होता है और जो ध्यान होता है वो पुरुषों का अधीन में होता है जब हम ध्यान करते हैं जिसका भी शिवजी का ध्यान करते हैं हम चाहते हैं कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं कुछ अन्य प्रकार से शिव जी का ऐसा मूर्ति चिंतन कर सकते हैं कुछ अलग कर सकते हैं किंतु ज्ञान का व्यापार में ऐसा नहीं है आप बैठे हैं और आपका श्रवण इंद्रिय ठीक है और वक्ता बोल रहा है आप नहीं चाहने पर भी आपको वो शब्द आपका कान में आ जाएगा शब्द का ग्रहण हो गया उसको कहेंगे ज्ञान आगे आपको अगर शक्ति ज्ञान है तो अर्थ आएगा अर्थ आकर के अन्वय हो जाएगा बाकी अर्थ ज्ञान होगा तो ये सब में कहीं भी पुरुष का कोई व्यापार नहीं है आप बैठे हैं कान खुला है मन भी साथ में जैसे शरीर साथ में रहता है यहाँ बैठ गया ऐसे मन भी साथ में रहना है शरीर को बैठाना मन को बैठाना इतना ही पुरुष का अधीन है ये किंतु तो ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है ज्ञान तो है कि वक्ता कह रहा है और आपका मन साथ में है इंद्रिय है तो वो हो जाएगा आपको शब्द का ज्ञान हो जाएगा नहीं चाहने पर भी वो ज्ञान होगा इसलिए इसको कहा जाता है ये ज्ञान है दोनों ही मानसिक व्यापार होने पर भी ये ज्ञान है और जो ध्यान कहते हैं वो अलग मतलब वो पुरुष का अधीन होने से वो प्रमाण नहीं है इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि ध्यान से मोक्ष नहीं हो जाएगा ज्ञान से होगा ज्ञान और ध्यान में ये दोनों अंतर है अब जितना जितना पढ़ेंगे उतना और स्पष्ट होगा ईशावासीय उपनिषद ऐसे व्यास जी ने चार भाग कर दिए पूरा वेद को ऋग तो मंत्र का प्राधान्य लेकर के ऋग्वेद कर दिया गया और उसमें ऋग्वेद में भगवान भाष्यकार ऐतरेय उपनिषद के ऊपर व्याख्यान किए हैं इसलिए हम लोग भी सांकरी परंपरा में ऐतरे उपनिषद का पाठ चलता है और उसका शांति मंत्र हो गया वाम में मनसी ये औतर्य उपनिषद और ऋग्वेद में और दूसरा हो गया यजुर्वेद यजुर्वेद में यजुर्मंत्र का प्राधान्य लेकर के यजुर्वेद ऐसा व्यास जी ने व्याख्या विवाह कर दिया और यजुर्वेद को आगे पुनः दो भाग कर दिया गया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद कह करके शुक्ल यजुर्वेद में ये ईशावास्य उसका मंत्र भाग में आता है और उसका ब्राह्मण भाग में वृहदारण्य को उपनिषद आता है और मंत्र ब्राह्मण ये दोनों को मिला करके वेद कहा जाता है मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व ऐसा कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद में भी दो उपनिषद आते हैं एक कठो और एक तैतरीय उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद में शांति मंत्र होता है पूर्ण और कृष्ण यजुर्वेद में शांति मंत्र होगा सहना किस मंत्र में क्या शांति मंत्र होगा ये भी इस परंपरा में सांकरी परंपरा में ये भी निश्चित है और आगे सामवेद सामवेद में हम लोग दो उपनिषद पढ़ते हैं एक केनो उपनिषद और एक छांदों के उपनिषद और उसका शांति मंत्र हो गया आप्यायन तु मंगा भी निर्धारित है और आगे अथर्व वेद में हम लोग तीन उपनिषद पढ़ते हैं जिसके ऊपर वन भाष्यकार व्याख्या किए हैं मुंडक प्रश्न और मांडुक्य और इसका शांति मंत्र हो गया भद्रम करने भी है। इसी प्रकार की ये सब निर्धारित है अभी हम लोग ईशावासीय उपनिषद ये विचार करेंगे जो कि शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र भाग में है और इसका शांति मंत्र है पूर्ण यहां ग्रंथ का आरंभ में ये शांति मंत्र दिए हैं ये शांति मंत्र बृहदारण्य उपनिषद का पंचम अध्याय का प्रथम मंत्र है और यहाँ एक नंबर टिप्पणी में भी ये मंत्र को टिप्पणी कार बृह दारण्य उपनिषद भाषा में जो बात कहा गया है इसको यहाँ दे दिए हैं हम लोग उसको भी देखेंगे पहले इसका शांति मंत्र द पूर्णमीदर् पूर्ण मुदच्यते पूर्ण पूर्णमावशिष्य ओ शि शांति शांति कहकर के मंत्र आरंभ करते हैं एक नंबर टिप्पणी का अंतिम दैध्य दे दे। प्रणव घोषो वेदोच्चारण नियत मंगल आतनोति आतनोति ज्ञेय वेद मंत्र का जहाँ उच्चारण किया जाता है शुरुआत में ओंकार का उच्चारण किया जाता है और ये ओंकार परमात्मा का वाचक भी है और लक्ष्यक भी है तो सबसे अधिक मंगलवाचक शब्द ये है ओंकार जब जो लोग वेदांत का विचार करते हैं जिस समय में हमारा बुद्धि विचार नहीं करती है उस समय में ओंकार का उपासना किया जा सकता है वेदांति लोग प्राय करते हैं अपना अधिकार के अनुसार जो सन्यासी है वो तो करते ही है तो ये ओंकार जब उच्चारण किया जाएगा कोई भी शब्द हम उच्चारण करते हैं उसका एक अर्थ हमारा बुद्धि में आता है अगर हमको बाच्यार्थ ज्ञान है अर्थात शब्द और अर्थ और के बीच में शक्ति ज्ञान अगर हमको है तो घटक ऐसे उच्चारण कर दिए एक पदार्थ हमारा बुद्धि में आता है इसी प्रकार की ओम ऐसा उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ अर्थात अर्था तो विषय रहित तो एक वृत्ति हमारा चित्त में होना है जैसे हम घट ऐसे उच्चारण किए तो हमारा बुद्धि में घटाकर वृत्ति हुई अर्थात तो हमारा बुद्धि में घट जैसा पदार्थ आ गया क्यों घट शब्द और घट अर्थ का बीच में जो संबंध है शक्ति ये हमको पता है इसी प्रकार की ओम ये शब्द जब उच्चारण करेंगे उसका जो अर्थ है अर्थात तो विषय आभा नहीं हो करके जो है कि वृत्ति बनना इसको कहा जाएगा ओंकार का वो वाच्य होता है ऐसे जिनको होता है तो वो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए वो उच्चारण करके अथवा अभ्यास अगर अधिक हो, हो गया तो वो उच्चारण के बिना भी वो वृत्ति वो लोग ला सकते हैं उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए और जिनको वो वाच्यार्थ का अनुभव नहीं है पता नहीं है तो ओम ऐसे शब्द उच्चारण करके उस शब्द के ऊपर ध्यान करना है वो जो लिपि ऐसा लिखते हैं वो नहीं वो तो मतलब बहुत दूर की बात हो गया ओम ऐसे शब्द उच्चारण करें और उसके ऊपर ध्यान करें। ऐसे कठोपनिषद में टीकाकार ने कहे हैं ओंकार का उपासना करना ये जब हम विचार नहीं करते तो ये सबसे अच्छे उपासना है आगे मंत्र कहते हैं पूर्णम अदह अद पूर्णम अदह अर्थात तत्पद का लक्ष्यार्थ वो पूर्ण है और आगे कहते हैं इदम पूर्णम इदम अर्थात तोम पद का लक्ष्यार्थ जिसको लक्ष्यार्थ का ज्ञान है वो ये अधम ये इसको समझ जाएगा जब तक लक्ष्यार्थ का ज्ञान नहीं आएगा थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि शब्द तो प्रयोग करेंगे लक्ष्यार्थ ये कोई गंगा पद का लक्ष्यार्थ तीर नहीं है कि हम दिखा करके कह देंगे तो ये तो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता तो इदम पूर्ण अर्थात तो जीव का जो लक्ष्यार्थ है वो पूर्ण है वास्तविक जीव का जो लक्ष्यार्थ है अभी जो हम विचार कर रहे थे कि ओम कहने से एक विषय राहित्य वृत्ति होना है तो ये विषय राहित्य वृत्ति इसको हम मान सकते हैं कि ये अहमाकार वृत्ति अर्थात तो अहम ऐसा उच्चारण करे अथवा ओम करे ऐसा एक वृत्ति होना है जिसमें बाकी कोई विषय नहीं रहेगा अहम होने का समय में रामानंद श्यामानंद मोटा पतला गोरा ऊंचा नीचा हो गया तो हो गया वो विषय आ गया कुछ भी विषय नहीं आना ऐसा एक भान होना तो उस समय में जब हमको ऐसा वृत्ति होती है वो वृत्ति जब उस समय में तो केवल विषय रहित तो वृत्ति होगा जो वो वृत्ति पूरा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अगर हम ओम उच्चारण नहीं करके अहम उच्चारण कर रहे हैं और उस समय हमको अहम ऐसा लगा और बाकी कोई उसका विषय नहीं है उस समय में तो कुछ भान नहीं होगा जैसे हमारा वृत्ति पूरा हो जाएगी आगे हमको लगेगा अच्छा वो जो अहम था ना वो तो मैं ही हूँ रामानंद हूं तो ये जो अहमाकार वृत्ति हुई हमारा बुद्धि में निश्चित है कि मैं रामानंद हूं अर्थात शरीर और मनोबुद्धि के साथ तादाद करना हमारा बुद्धि का संस्कार दृढ़ है जैसे ही वो विषय रहित तो बुद्धि वृत्ति पूरा हो जाता है हमारा बुद्धि काम करने लगता है कहता है कि आपका तो रामानंद है तो इसलिए ये बुद्धि मान लेती है कि उस समय में जो वृत्ति हुआ ये भी रामानंद को ही विषय किया किंतु वेदांत तो सुनते सुनते जब हमको परोक्ष ज्ञान होता है धीरे धीरे निश्चय होता है कि हम क्यों रामानंद है हम तो एक व्यापक तत्व है, है जिसमें कोई परिच्छेद नहीं है तब वो वृत्ति पूरा हो जाने के बाद हमारा बुद्धि कहेगी ये जो वृत्ति हुई ये ब्रह्माकार वृत्ति हुई पहले इसको आप अहमाकार वृत्ति कहते थे अहम अहंकार वृत्ति होता था, था अभी ये वृत्ति ब्रह्माकार कैसे हो जाएगा पहले मैं परिच्छिन्न था अभी वेदांत तो सुनते सुनते हमको निश्चय हुआ कि मैं अपरिचिन्न हूं वही वृत्ति अभी आपका ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी जब रमाकार वृत्ति होगी आप तब कहेंगे कि ना ना मैं तो अपरिच्छिन्न हूं असंग हूं कूटस्थ हूं इस प्रकार की एक आपका त्वम पद का शोधित तोम पद का ये ज्ञान आएगा तो इसको कहा जाएगा तोम पद का ये शोधित अर्थ इसको यहां इदम शब्द से कहा जाता है ये भी पूर्ण ही है और ये ज्ञान होने के बाद ही जाकर के तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो सकता है जब तक तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ का ज्ञान नहीं आया तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा अभी आगे संशय होगा कि तब दो पूर्ण हो जाएंगे एक जंगल में दो शेर ही नहीं हो पाएंगे अब आप कहेंगे कि दोनों पूर्ण हो जाएंगे ये संभव नहीं है इसलिए द्वितीय पाद में उत्तर देते हैं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते जो तत्पदार्थ है वो पूर्ण है उससे ये तोम पदार्थ पूर्ण उत्पन्न हो जाता है जैसा हम कहते हैं कि एक पांच फुट का रसी है रज्जु वो पूर्ण है उतना ही हमारा आवश्यकता है पांच फुट का रज्जु ये पूर्ण है और उसमें एक पांच फुट का सर्प आ गया अभी तो अभी रज्जु पूर्ण है नहीं रहा पूर्ण है अभी सर्प भी पूर्ण है नहीं है सर्प ही पूर्ण है तो जैसे कहेंगे कि रज्जु पूर्ण है और सर्प भी पूर्ण है इसी प्रकार की अभी हमको दो पूर्ण यहाँ मिल जाएंगे कहेंगे यहाँ तो आप दोनों को लक्ष्यार्थ कहे लक्ष्यार्थ में कैसे वहां तो एक रज्जु वास्तव है और सर्प कल्पित है यहाँ पर तो दोनों लक्ष्यार्थ कहते हैं कहते हैं तो जब आप दो का विचार करेंगे तो एक उपाधि लेना पड़ेगा उपाधि नहीं लेने से दो का विचार नहीं होगा तो जैसे उदाहरण और दे सकते हैं कि एक तालाब में आप दस एक एक मीटर का जाल डाल दीजिए ये विषय थोड़ा कठिन है इसे दृष्टान्त देते हैं आपके तालाब में एक एक मीटर चार कोना वाला दस जाल डाल देंगे जाल हम घटा नहीं कर रहे हैं क्योंकि घटा कहने से मेरा बुद्धि में आ जाता है कि सॉलिड पदार्थ है विवाह कर दिया जल को इसलिए हम कह रहे हैं जाल डाल दीजिए अभी आप कहेंगे कि दस तोम आगे एक तत्व में अभी ये जो जाल हुए ये सब जल को विवाह कर दिए नहीं कर पाए तो वो जो पूर्ण था तालाब का जल वो अभी भी ऐसे ही पूर्ण है हम उसको जाल डाल देते हैं कहते हैं कि ये, ये जाल का जल ना वो जाल का जल से अलग है ये सब अलग है ये कुछ अलग होते ही नहीं कभी हमारा बुद्धि में जाल आता है इसलिए हम कहते हैं कि ये एक तुम हुआ ये एक तत्व है ये विभाग करते हैं जब बुद्धि में हो जाएगा कि जाल का तो सामर्थ्य ही नहीं है जल को विवाह करने का तब तो आप कहेंगे कि ये अभी भी वही तालाब का जल वो एक ही है ये कभी विभाग होता ही नहीं पूर्णात पूर्णम उदच्यते तो कहते हैं अभी दो हो गए तो फिर एक करने का उपाय आगे कहते हैं पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णम एवं अवशिष्य पूर्ण ये जो तोम पदार्थ जो कि तत्व अलग हो गया बोलकर के मानता है ये पूर्ण का पूर्ण को लेकर के पूर्ण अर्थात यह पूर्णत्व को क्योंकि पूर्ण का धर्म हो जाएगा पूर्णत्व अभी तोम पदार्थ में जो पूर्णत्व तो है अर्थात वो जो एक अलग पदार्थ द्वितीय पदार्थ ऐसा जो उपाधि के चलते भान हो रहा है तो वो उपाधि जब चली जाएगी चला जाएगा तब ये दोनों एक ही, ही हो जाएंगे अर्थात वो तत्पद तोम पद को अपने में पुनः लय कर लेगा लय करके पूर्ण में वो अवशिष्य वो एक ही रहेगा ये तो हम उसका आर्थिक अर्थ बता दिया उसको थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी देख, मतलब शब्द से भी देख लेंगे एक नंबर टिप्पणी हम लोग पूरा देखेंगे थोड़ा हम लोग धीरे चलेंगे पाठ हमारा स्वभाव भी है थोड़ा धीरे चलेंगे तो देखिए एक नंबर टिप्पणी जिनको थोड़ा कठिन है थोड़ा आप लोग ओंकार का ध्यान कर लीजिए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं देखिये ओम पूर्ण मद इत्यादि आगे अश्य अर्थ है तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म पूर्णम आकाशवद व्यापी तत्पद का ये लक्ष्य अर्थ है ब्रह्म है आकाश जैसा व्यापक है इति इतिवत कोई परिच्छेद नहीं है परिच्छेद का भान नहीं होना है इदम च जो मंत्र में कहा गया पूर्णम इदम ये तोम पद का लक्ष्य है जीव, जीव स्वरूपम अभी पूर्णम जैसा कहा गया कि ये जो देखने वाला सर्प वो भी पूर्ण ही होता है रज्जुपूर्ण सर्प भी पूर्ण ननु द्वयो हो पूर्णत्व विरुद्धम वस्तु परिच्छेदात अगर दो रह जाएंगे तब उसमें अनन्या भाव आएगा एक से दूसरा भिन्न है इसको कहते हैं कि जैसे घट से पट भिन्न है घट का पट में कौन सा अभाव रहेगा घट पट से भिन्न है कह दिया अभी घट का कौन सा अभाव पट में रहेगा अनन्याभाव अच्छा कितने लोगों का न्याय का संस्कार है ये भी हमको थोड़ा पता चलना चाहिए ताकि उसी मुताबिक फिर आगे चलेंगे तो ये अन्य भाव भी कहते हैं ये अन्य भाव इसका क्या अर्थ होता है ये कह देता है कि ये वस्तु से ये वस्तु भिन्न है ये वस्तु से ये वस्तु भिन्न है इसका क्या तात्पर्य है जैसे हम कहेंगे दस गहू खड़े हैं और एक आगे एकादश में एक अशु है हमको ज्ञान हुआ था यम गौ हो यम गौ हो सब में गोत्व ज्ञान हो रहा था अभी ये गोत्व ज्ञान चलते चलते जब हम एकादश में पहुंचे हमको और यम गौ ऐसा ज्ञान होगा नहीं होगा क्या हो जाएगा अयम अश्व इस प्रकार के ज्ञान हुआ तो ये जो अश्व बोलकर के ये ज्ञान हुआ उसमें एक धर्म हमको दिखे गया अश्वत्वम ये अश्वत्वम धर्म कह दिया कि इसमें गोत्व नहीं है जो हमको ये दस में गोत्व गोत्व गोत्व धर्म दिखने से हम इसको गौ गौ कह रहे थे अभी इसको हम और गौ नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें अश्वत्व तो धर्म दिखा तो तब कहेंगे कि ये जो का वस्तु हुआ ये रूप का वस्तु का परिच्छेद करवा दिया क्योंकि हमको हम्म गौ गो गौ ऐसा चल रहे थे इसका परिच्छेद हो गया कट गया ये कौन काट दिया कहीं अश्व काट दिया तो ये अश्व कहा जाएगा कि ये गौ वस्तु का परिच्छेद हो गया यहाँ पंक्ति लिखे हैं कि वस्तु परिच्छेदात वस्तु परिच्छेद हो गया अर्थात तो उससे ये भिन्न हो गया और नया की भाषा में कहेंगे अनुन्या भाव आ गया भेद आया आगे पूर्णाद ब्रह्मण पूर्णम एवं उदच्यते उद्रिच्यते उदयती इति यावत पूर्ण ब्रह्म से पूर्णम जीव ये उदच्यते ये आ जाता है आ जाता है अर्थात तो भान होने लगता है आगे शंका कर अच्छा पूर्ण परिणाम असंभव है न तत उत्पद्यमान से औपाधिकम एव महाकाशाद उद्गत तथा दर्शन पूर्ण जो है उसका कभी परिणाम नहीं हो पाएगा जैसे आकाश का भी परिणाम नहीं होगा तो आकाश का जो अधिष्ठान है ब्रह्म उसमें तो परिणाम होगा नहीं पूर्ण का परिणाम नहीं होने से उससे जो उत्पादन होगा जो बनेगा वो भी वास्तविक नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं औपाधिकम एव महाकाशा घटाकाश से जैसे महाकाश से घटाकाश अलग हो करके हमको भान होने लगता है ये जब हम घट में महत्वबुद्धि डालते हैं तब हमको घटाकाश ये अलग भान होने लगता है औपाधिक से तदेव तथ्यम रूपम यत स उदयती निदान पूर्णाद उदृश्यमान पूर्णम एवं भाव औपाधिक पदार्थ का तो वही वास्तव रूप होगा जिससे जो बनता है जैसे मिट्टी का पिंड है और उसको हम घटो बना दिए घट बना दिए अर्थात तो मिट्टी में एक नाम रूप अधिक ले आए ये नाम रूप ये दोनों को कहा जाएगा उपाधि तो अभी ये जो उपहित हो गया घट इसका स्वरूप वही होगा जो उसका निदान मूल कारण उपादान कारण का स्वरूप है अगर हम मिट्टी से घट बनाएंगे वो घट का स्वरूप क्या होगा मिट्टी ही होगा इसी प्रकार की यहाँ करे जो तोम पदार्थ है वो तत् से ही निकला है और तत् पूर्ण है पूर्ण होने से उससे जो निकलेगा वो भी पूर्ण ही रहेगा निदान अभेदात निदान मूल कारण मूल कारण से ये अभिन्न होने से मूल कारण का जो धर्म है कार्य में भी वही धर्म रहेगा पूर्णात उदृश्य मानम एवो इति भाव नीव जीव से पूर्णत्व कुत अनुभुयते न अगर जीव भी पूर्ण है अगर हम सब पूर्ण ही है हमको क्यों ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है तो ये जो प्रश्न करने वाले वो साधक है मुमुखक्षी है वो पूछ रहा है हमको जितना जल्दी ब्रह्म का अनुभव हो जाए काम पूरा हो जाएगा आगे क्या होगा कहते हैं असनायादि अतीत आगे और हमको भूख नहीं लगेगा क्योंकि भोजन का चिंता में ही ये लोकालोय में रहना है अगर भोजन का चिंता नहीं रहता ना कोई भी साधु सब जंगल में कहीं गुफा <laughs> तो अभी कहता है कि हमको जितना जल्दी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो क्यों नहीं होता तो उसके लिए उत्तर देते हैं उत्तरार्ध में मंत्र में कहा गया पूर्ण से पूर्णत्व आदाय पूर्णमेव अवशिष्य थे जब ये तोम पदार्थ का पूर्णत्व तत्पदार्थ तो तो तो के द्वारा ग्रहण हो जाएगा तब तो वो एक हो जाएगा तब तो ब्रह्मज्ञान ज्ञान निश्चय पूर्ण आगे टिप्पणी में कहते हैं यत् से य पूर्णम स्वरूपम तन आदाय पूर्ण का अर्थात तोम पदार्थ का जो पूर्ण स्वरूप है उसको ग्रहण करके उसको ग्रहण कैसे कर लेगा कि घटाकाश का जो आकाशत्व तो है उसको जो महाकाश ले लेगा घटाकाश का आकाशत्व तो को महाकाश कैसा ले लेगा कि घट को नष्ट कर दीजिए घट को नष्ट कर देने से घटाकाश महाकाश के साथ एक हो जाएगा इसी प्रकार की इसका तात्पर्य ये नहीं कि शरीर हमारा घट है वो परमात्मा से हमको विभाजन करवा देता है जैसे हम घट को तोड़ करके घटाकाश को महाकाश के साथ एक कर देते हैं अभी ये शरीर हमारा विभाजक है कहेंगे तो शरीर को तोड़ देंगे तो उससे नहीं होगा वास्तविक भी शरीर विभाजक नहीं है ये विभाजक है ये हमारे बुद्धि तो ये बुद्धि को अगर आप तोड़ दे सकते हैं तो महान बात है वो केवल वेदांत से ही टूट जाएगा आगे कहते हैं पश्यत इति शेष पूर्ण से पूर्णम आदा आगे कहते हैं पश्यते इति इतिशेष इस प्रकार पश्यते अर्थात जानाती इस प्रकार की ज्ञान जब हो जाता है पूर्णम एव अवशिष्य इसका अर्थ कहते हैं पूर्णम एव स्वरूपम एव अभी दो प्रकार की पुस्तक होगा कुछ के पास पुराना पुस्तक होगा कुछ के पास नया पुस्तक होगा यहाँ स्वरूपम एव म कार में एकार नहीं है जोड़ दीजिए घटेन सह अवलोक्य अवलोक्यन से नवशो अपूर्णाश विहाय अवलोकने ए पूर्णत्व अनुभव यथा इति भाव घट के ऊपर महत्व बुद्धि रख करके जब हम घटाकाश को देखते हैं तब तो वो भिन्न लगता है जब घट में महत्व नहीं है तो आकाश जैसा है ऐसा है ये एक ही, ही है त्रिशांति रिति पठन हम तो आध्यात्मिकादि त्रिविध उपद्रव समय ध्येय मंत्र में ओम शांति ही शांति ही शांति कहा गया तीन बार शांति पाठ करते हैं आध्यात्मिकादि आदि कहने के, से आध्यात्मिकादि जिनके पास नया पुस्तक है वहां आध्यात्मिका आगे दी अलग हो गया उसको जोड़ देंगे आध्यात्मिकादि त्रिविध उपद्रव समय आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक आध्यात्मिक ताप होता है तो कहेंगे बुखार हो गया और इसलिए वेदांत श्रवण नहीं हुआ बुखार हो गया तो एक बात है बैठे बैठे अगर नींद लग गया तो भी वेदांत श्रवण नहीं हुआ ये भी आध्यात्मिक ताप ही है क्योंकि आध्यात्मिक करने से ये दोनों शरीर को लेगा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर खाली स्थूल शरीर में ताप हो जाने से ये बाधक नहीं है सूक्ष्म शरीर में भी ताप हो गया तो चाहे मन मनोलय में चला गया सो तो नहीं गया किंतु मन मनोलय में गया लय में नहीं गया किन्तु विक्षेपग्रस्त हो गया अन्यत्र कहीं चला गया ये सब आध्यात्मिकता को ये सब न हो इसलिए कहते हैं कि शांति मंत्र ये करना है और आधिदैविक दैविक देवता लोग तो सर्वदा तैयार रहते हैं कि हमारा जो ये नौकर है वो निकल न जाए न एतद इष्टम देवाना मरते रूप परिवर्तनम ऐसा कहा जाता है देवता लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा जो सेवक है वो निकल जाए तो इसलिए वो तो बाधा करेंगे उसका निराकरण के लिए भी ये करना है शांति मंत्र का पाठ करना है और तीसरा हो जाता है कि आदि भौतिक भूत तो इत्यादि के द्वारा ये कभी जो कुछ प्राकृतिक उपद्रव हो जाता है वो सब प्राकृतिक उपद्रव तो आधी दैवी में लेते हैं क्योंकि देवताओं के द्वारा होता है भूत तो अर्थात व्याग्र सर उपाधि ये सब आगे ये तो शांति मंत्र हुआ आगे टीकाकार का मंगलाचरण देखेंगे ये नात्मना परेणेश व्याप्तम स्वोहं देह देहद्वी साक्षी वर्जितो देह तदगुण ही जिनके पास पुराना पुस्तक है परेणेशण के ऊपर ये छूट गया और देह तदगुण ही ढ के ऊपर भी दो मात्रा ये छूट गया है य आत्मना पर ईशा विश्वशेषतः व्याप्त सोहम देहद्वयी साक्षी देह तद्गुण ही वर्जिता ये नत्म परेण ईशा सब तृतीयांत है सब समाधिकरण है जो आत्मा है वही पर है वही ईश है ईश अर्थात अंतर्यामी रूप से वही सभी के अंदर में रह करके शासन करता है तो जो प्रत्यगात्मा है वही परमात्मा है और उसी के द्वारा विश्वम अशेषतः व्याप्तम अशेषतः अर्थात कुछ बच जाएगा ऐसा नहीं समग्र विश्व उसके द्वारा व्याप्त है जो प्रत्येगात्मा है उसी के द्वारा भी समग्र विश्व व्याप्त है क्योंकि प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है इसी को आगे कहते हैं स्व अहम जो वो आत्मतत्व है वो मैं ही हूं और और स्पष्ट कर देते है वो मैं किस प्रकार के हूँ कहते हैं देह द्वी साक्षी दो देह का मैं साक्षी हूँ ये साधारण तो हम लोग शास्त्र विचार करने का समय कितने देह मांगते हैं जीवो के लिए तीन देह मानते हैं और टीकाकार कहते हैं कि हम तो दो देह हमको दो देह दिखता है और एक देह टीकाकार का नहीं है कौन सा देह नहीं हो सकता है टीकाकार का कारण शरीर नहीं है तो इसके ऊपर देह द्वी के ऊपर दो नंबर टिप्पणी हम लोग का पुस्तक में दो नंबर जिसका जो टिप्पणी है देख लीजिये देह इति टिप्पणी में निरावरण से विवरणाधिकार ध्वनितुम द्वयी उक्तम अन्यथा त्रयी सियादेय तो टिप्पणीकार कहते हैं कि टीकाकार को इसका विवरण करने के लिए अर्थात यह ग्रंथ का विवरण करने के लिए उनको अधिकार है ये टीकाकर स्वयं बता देते हैं कि हमको अधिकार है विवरण करने के लिए क्यों कहते हैं देव द्वोई कह करके कहते हैं कि निरावरण है अर्थात कारण शरीर नहीं है कारण शरीर जिसको अज्ञान कहते हैं अज्ञान का दो कार्य होता है एक आवरण और एक विक्षेप करेगा तो ये आवरण करने वाला अंश ये नहीं है निरावरण जो निरावरण होंगे वो इसका टीका लिखेंगे तो आगे और कुछ दिए हैं उसको थोड़ा खाली इतना ही कह देते हैं अगर कारण नहीं रहा मिट्टी नहीं रहा तो घट रहेगा नहीं रहेगा अगर कारण शरीर नहीं रहा तो फिर बाकी दो शरीर कैसे रहेगा उसके लिए टिप्पणी आगे कहते हैं जब कुलाला घटा बनाता है तो दंड के द्वारा वो चक्र का वो भ्रमण करवाता है घुर्णन करवाता है और जब उसका घटा बनाना पूरा हो गया कुछ लोग देखे नहीं होंगे कैसा घटा बनता है उदाहरण देते हैं फैन तो जब पाठ पूरा हो जाते हम लोग चले जाएंगे और माध्यम समझे सब फैन को ऑफ करके जाना पड़ेगा हम लोग तो उठ करके चल देंगे उनको बंद करके जाना पड़ेगा और जैसे बंद कर देंगे सब बंद नहीं हो जाएंगे और और कुछ चलते रहेंगे तो यहां टिप्पणीकार कहते हैं कि वो कारण नाश हो जाने पर भी वो कार्य और थोड़े दूर तक रहेगा क्यों उसके लिए कैसे रह जाएगा कहते हैं प्रारब्ध तो प्रारब्ब के चलते और कुछ समय तक ये दोनों देह रहेगा तो रहेगा तो उसका साक्षी बनेंगे तो होने पर कहेंगे अगर दोनों देह रहेगा उसका धर्म से लिप्त होगा कहते हैं वर्जित देह तदगुण ही वो देह के साथ भी संबंध नहीं रहेगा और देह का गुण भी इसके साथ भी कोई संबंध नहीं रहेगा अच्छा यहाँ तक तो ये मंगलाचरण अंश पूरा हुआ आगे ईशाभाष्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिक्ष्यासुर भगवान भाष्यकारस् तेसं कर्मसु कर्मशेषत्व शावत ईशावास्यम इसका प्रथम मंत्र आएगा ईशावास्यम इदम तो इसके, इसके लिए कहते हैं ये जो मंत्र है इस उपनिषद में जो मंत्र आते हैं जिसका व्याख्यान करने का इच्छा करते हैं भगवान भाष्यकार ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान ये सब मंत्रों को सु व्याख्यान करने का इच्छा करने वाले कौन भगवान भाष्यकार ऐसा कौन कह रहे हैं टीकाकार कह हैं भगवान भाष्यकार वो क्या कह रहे हैं तेषा कर्मसे से तत्व शांक तावत व्युदस्यती भगवान भाष्यकार अभी किसका व्याख्यान कर रहे हैं टीका तो आरंभ क्या हुआ ईसा वास्यम इत्यादि मंत्र का ये व्याख्यान करते हैं तो आगे कहते हैं तेसाम कर्म से सत्व संकाम तेसाम कहने से मंत्राणाम स्वामी जी आप और आगे उतर नहीं दे <laughs> तो, ताकि लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होने से थोड़ा नींद भी खुल जाएगा ताकि थोड़ा ग्रहण हो नहीं तो हम कहा कि, कि ये है कि आध्यात्मिक बाधक है कि मनो अन्यत्र चला जाना नहीं तो मन सो जाना स्व नहीं जाने से भी कसाय अवस्था को स्तब्ध अवस्था को प्राप्त करना ये सब बाधक होता है हम कहते ना इतना दिन हम श्रवण करता है इतना हम इतना काल श्रवण किया किंतु तो क्यों नहीं हुआ कहते तो ये सब बहुत बाधक रहते हैं एक तो बात है कि साधन चतुष्टय अगर नहीं रहेगा तो भी तो ज्ञान नहीं होगा वो तो अलग बात है कम से कम हमको ये श्रवण हो ये परोक्ष ज्ञान भी हो उसके लिए तेसम तेसम अर्थात कर्म शेषत्व शाम ताबत विद्यति मंत्र कर्म का शेष कर्म का शेष अर्थात तो कर्म करने का समय में ये मंत्र व्यवहार होंगे जैसा हम कहते हैं कहीं कुछ पूजा करने के लिए चलते हैं कहते हैं ओम गणा नाम गणपति गंग कहते हैं तो ये मंत्र वो कर्म में अंग बन गया तो इसी प्रकार की जो ईशावासी इत्यादि मंत्र है ये मंत्र भी कर्म का अंग होंगे ऐसे पूर्व पक्षी कहेगा कहीं कोई कर्म होगा उस कर्म का समय में ये मंत्र का व्यवहार होगा तो अभी भगवान भाष्यकर ये मंत्र कर्म का अंग नहीं बनेंगे उसका व्युदस्यति अर्थात उसका निराकरण करते हैं तथा तो, तो ही, तो ही आगे टीका में कर्म जड़ा के न मंते स्म तो क्यों भगवान भाष्यकार ये सब मंत्र कर्म का अंग नहीं बनेंगे निराकरण करते हैं कहते कि के कर्म जड़ा है तथा मनंते कुछ कर्म जड़ कर्म जड़ मतलब आप लोग का टिप्पणी देख लीजिए क्या है कर्म एवं पुमर्थ साधन न इतरतेति बलवत आग्रह कर्म ही पुमर्थ साधन पुरुषार्थ का साधन कर्म से हमको मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा जो लोग मानते हैं मोक्ष अर्थात चर्म पुरुषार्थ मीमांसा लोग मोक्ष ऐसा अलग चीज नहीं मानते हैं वो कहते हैं स्वर्ग प्राप्त होगा तो वो लोग का वही कथन है कि कर्म, कर्म से ही हमको जो कुछ चाहिए सब प्राप्त होगा उनको कर्म जड़ा कहा जाता है जल घात ने धातु है ड लभेदा ड ये दोनों को अभेद मान करके कर्म जड़ा इति कर्म जड़ा के चन मनयंते वो लोग क्या कहते हैं उसके लिए एक अनुमान देते हैं देखिए आगे इसका विचार करेंगे ईशा वास्यम इत्यादियों मंत्र कर्म शेषा मंत्रिशेषा इस मंत्रवत ये अनुमान हो गया अब थोड़ा विचार करेंगे ये उपनिषद है विचार करना है तो पहले इसमें देखिए दृष्टांत क्या दिए हैं ईसेदि मंत्र तो ये दृष्टांत को हम लोग पहले समझ जाएंगे ये जो गृहस्थ होंगे उनको दर्श कर्म करना पड़ेगा दर्श अर्थात अमावस्या और पूर्ण मास पूर्णमासी में वो कर्म करना होगा तो ये दर्श पूर्ण मासी इष्टी अर्थात तो दुग्ध दधि प्रधान उसके लिए अगर दूध आवश्यक है तो गोदोहन करना पड़ेगा वो भी कर्म का एक अंग है गो करने का समय में वो बत्सा अर्थात तो बछड़ा को थन से हटाना पड़ेगा नहीं कि उसका कान पकड़ करके गला में रस्सी डाल करके हटा लेंगे उसके लिए कि पलाश दंड से वो बछड़ा को हटाना पड़ेगा वो पलाश दंड को आपको पूर्व दिन काटना पड़ेगा जब आप पलाश दंड को काटने के लिए जाएंगे वहां ये मंत्र उच्चारण करेंगे त्वा इशे, इशे त्वा इसे त्वा ऐसे मंत्र है आपको चाहता हूं तो इसीलिए मैं आपका छेदन करता हूं तो ये छेदन करके फिर आगे ला करके उसको बत्सा अपाकरण में व्यवहार करेंगे ये जो इसे ये मंत्र हुआ पलास दंड का छेदन रूप को क्रिया में व्यवहार होगा छेदन करने से पहले ये मंत्र उच्चारण करेगा इसे तो उसको कहेगा तभी अनुमति प्राप्त हुआ तब वो छेदन करेगा अभी ये मंत्र कर्म में अंग बन गया इसको दृष्टान्त तो दिए अच्छा आगे कहते हैं हेतु क्या है ये अनुमान में मंत्रत्व विशेषात अभी ईशेत्व इसमें मंत्रत्व रहेगा रहेगा ये मंत्र है अच्छा इसमें साध्य क्या है ये अनुमान में कर्म शेषत्व ये जो ईश्व मंत्र हुआ ये कर्मों का शेष अर्थात अंगो कर्मो में व्यवहार ये कर्मों में व्यवहार हुआ तो ये मंत्र में कर्म आया अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे कर्म से कर्मशेषत्व तो कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में ये दृष्टान्त अनवय दृष्टांत हुआ व्यतिरिक दृष्टांत हुआ अन्वय दृष्टांत क्योंकि यत्र हेतु तत्र साध्य ऐसे हम दिखाएं अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है ईशावास्य इत्यादियों मंत्र हाँ। ये मंत्र में हेतु रहेगा हेतु क्या है मंत्रत्व रहने से इसमें साध्य को भी रहना पड़ेगा साध्य क्या है कर्म शेषत्व अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि ईशावास्य इत्यादि मंत्र में कर्म शेषत्व रहेगा अर्थात ये मंत्र भी कर्मों का अंग बनेगा आप कहीं कर्म करेंगे कर्म करने का समय में ये इत्यादि ये सब मंत्र का उच्चारण करेंगे ऐसे पूर्व पक्षी कहा अतः पूर्व पक्षी कहता है कि अतः पृथक प्रयोजनादि अभाव अव्याख्या तान प्रति आह ये सब मंत्र कर्म का अंग बन जाएंगे और कर्म का अंग जो सब मंत्र बनेंगे उनके लिए जैमिनी महर्षि ने पहले पूरा मीमांसा का विचार करके बना दिए अर्थात वो धर्म जिज्ञासा कह करके वो सब व्याख्यान हो गया अभी आपको ये ईशावासी इत्यादि मंत्र का और अलग व्याख्यान करने का आवश्यक नहीं है क्योंकि जैमिनी महर्षि पूरा वेद का विचार करके बना दिए अर्थात वो धर्म जिज्ञासा कह करके मीमांसा दर्शन बना दिए उसमें ये ईशावास्य मंत्र भी आया है क्योंकि ये वेद का अंश है तो जयमिनी महर्षि इसका विचार करके ये कहाँ व्यवहार होगा कह दिए हैं तो पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है कि आपको और अधिक विचार करने का आवश्यक नहीं है पृथक प्रयोजनादि आदि पृथक प्रयोजन आदि नहीं है आदि कहने से यहाँ पृथक के ऊपर जो टिप्पणी दिया है आप लोग देख लीजिये पृथक कर्म पृथक कर्मकांड से पृथक इसका प्रयोजन नहीं है कोई भी विचार करने के लिए कोई भी ग्रंथ का विचार करने का प्रयोजन क्या है हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय तो इसमें एक हो गया कि प्रयोजन आगे टिप्पणी में दे दिए प्रयोजनादि इत्यादि न शेष अनुबंध ग्रह अनुबंध में चार अनुबंध आते हैं अनुबंध चतुष्टय कहते हैं उसमें एक हो गया प्रयोजन बाकी तीन रह गए उसका एक श्लोक है जिनको याद है ये श्लोक भूलिए संबंधा अधिकारी च विषयश बिना अनुबंधं ग्रंथाद मंगलं नव अनुबंध ये चार होते हैं ये अनुबंध इसका लक्षण देते हैं ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए हम प्रवृत्त होंगे ये कब प्रवृत्त होंगे कहेंगे हमको कुछ बात पता चले तभी तो हम वो ग्रंथ को पढ़ेंगे कोई कुछ भी ग्रंथ लेकर के दे देगा कहेगा कि आप लोग तो संस्कृत का सब पढ़ते हैं ना तो ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा है ये पंडित जी आप उसका कहीं एक पेज उल्टाएंगे देखेंगे क्या लिखा है कि हाँ भाई हो गया एक ग्रंथ तो हमको पता चलना चाहिए कि ये ग्रंथ क्या चीज कहता है विषय और ये ग्रंथ हम पढ़ लेंगे उससे हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा तय तो एक हो गया विषय एक हो गया प्रयोजन और ये ग्रंथ अध्ययन करने के लिए हम अधिकारी है नहीं है अगर हमको अभी इकोजी पता नहीं है और हमको कोई अभी समझाएगा कि स्नान के स्थान पर सानच क्यों करते हैं स्नान तो सिद्ध था सानच भी सिद्ध है, है क्यों करते हैं है ये स्नान क्या है सानच क्या है ये सब कठिन चीज है तो अधिकारी हम है नहीं ये ग्रंथ अध्ययन करने के लिए ये भी पता होना चाहिए और चौथा कहते हैं कि संबंध ये संबंध औन, मतलब अन्य अन्य ग्रंथ में अन्य अन्य संबंध कहते हैं ये ग्रंथ और विषय के साथ क्या संबंध है तो इस प्रकार के चार अनुबंध होते हैं तो पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि ये यह अनुबंध यहाँ नहीं होने से इस ग्रंथ का अलग व्याख्यान करने का आवश्यक नहीं है यहाँ तक पूर्व पक्ष आया आने से तान प्रत्याह टीका में पृथक प्रयोजनादि अभाव अव्याख्या अव्याख्या का मतलब ये कर्म कौन है अव्याख्या का मंत्रा तो पुंगलिंग हो जाएंगे अच्छा मंत्र लेने से भी होगा ठीक है ये किन्तु ईशावास्य उपनिषद सात नंबर टिप्पणी दिए हैं, है ग्रंथो व्याख्यान तत्व ठीक है मंत्राल लेने से भी वचन भी हो जाएगा क्योंकि मंत्रा के ऊपर विचार आरंभ हुआ भाष्य में ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा ठीक है मंत्राल कहेंगे कर्म सुविनियुक्ता तेसाम अकर्म आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकवात ईशावास्यम इत्यादियों मंत्रा पूर्व पक्ष कहा था कि ये कर्म का शेष बनेंगे कर्म करने का समय में इनका व्यवहार होगा तो भाष्यकार कह रहे हैं कि कर्मसु सु अवियुक्ता कर्म में इनका विनियोग नहीं होगा क्यों नहीं होगा तेसाम मंत्राणाम उस मंत्रों का अकर्म शेष से आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात् कर्मण शेष इति कर्म शेष शेष अर्थात उसका अंग अंग अर्थात उसमें व्यवहार होगा कर्मों का शेष जो होते हैं उनको कहा जाएगा कर्म शेसर? और जो कर्मों का शेष नहीं होंगे अर्थात कर्म करने का समय में इसका व्यवहार नहीं होना है तो इनको कहा जाएगा अकर्म शेष कौन है आत्मा अकर्म शेष्य आत्मन षीय समिकरण है दोनों याथात्म्य प्रकाशकवात आत्मा का याथात्म्य को प्रकाश करते हैं याथात्म्य में प्रकृति क्या है यथात्मा यथात्मा में विग्रह कैसे कहेंगे यथात्मा अनिक्रम्य अर्थात आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है उसी का ही कथन करता है उससे कुछ अलग नहीं कहता है आत्मा का वास्तविक स्वरूप असंग कूटस्थ शुद्ध ये सब कहता है तो उसे अधिक क्या हो जाएगा कि शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि के साथ मिला देगा अगर मिला देगा तो वो विशिष्ट आत्मा को कहेगा जो कि कर्म का अंग बन जाएगा शरीर और मनोबुद्धि विशिष्ट होने से ही कर्म का अंग बनेगा किंतु जो असंग कूटस्थ शुद्ध है वो आत्मा का यथात्म स्वरूप है वो कर्म का अंग नहीं बनेगा तो ये सब ईशावास्य इत्यादि मंत्र या आत्मा का या याथात्मियों को कहते हैं आत्मा का शुद्ध स्वरूप का कथन करते हैं आगे टीका में ईशेत्वा शाखा इत्यादि इत्यादिव विनियोजक प्रमाण विनियोजक प्रमाण दूर दूर है ना उसको सटाना है पुराना पुस्तक में प्रमाण अदर्शनाद प्रकरणातरवाच इत तो भाष्यकार कह दिया कि ईशा इत्यादि मंत्र कर्म में व्यवहार नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे टीकाकार कहते हैं कि इति मंत्र कर्म में व्यवहार हुआ तो अभी सिद्धांत कहता है कि ईशे इति शाखा छिन्नति इत्यादि वक्त विनियोजक प्रमाण अदर्शनाथ इसे त्वा ये मंत्र कर्म में विनियोग होगा उसमें प्रमाण है किन्तु ईशावश्यम इत्यादि इसमें कर्मों में ये मंत्र विनियोग होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो क्या प्रमाण होता है मीमांस को लोग कहते हैं कि चार प्रकार की विधि होती है अपूर्व विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि और अधिकार विधि अभी अभी महाराज से पूरा किए ना ये तो संग्रह अर्थसंग्रह चार प्रकार की विधि होती है उसमें द्वितीय बुद्धि होती है विधि। विधि कौन किसका अंग बनेगा ये निर्णय होता है ये निर्णय करने के लिए छह सहकारी प्रमाण होते हैं विनियोग विधि कहेगा कि ये मंत्र इस कर्म में लगेगा ये द्रव्य इस कर्म में लगेगा ये मंत्र ये द्रव्य का संस्कार करने के लिए लगेगा इस विधि कहेंगे इसका निश्चय करने के लिए छह सहकारी प्रमाण आते हैं उसके लिए एक सूत्र है जैमिनी सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदर्बल समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ ये छह सहकारी प्रमाण आकर के कहेंगे कि ये इसका अंग बनेगा उसमें प्रथम हो गया श्रुति श्रुति कहेगी कि ये कर मंत्र इस कर्म में अंग बनेगा जैसे इसे त्वा ये पूरा मंत्र है पूरा मंत्र नहीं इसे ये मंत्र भाग है इति शाखम छिन्नती ये ब्राह्मण भाग है तो ये जो इति इस्वाखा छिन्नती इसमें ये कहा जाता है कि शाखा छिन्नति ये कहता है श्रुति यहाँ स्वयं कह देती है कि ये मंत्र तो इतने जो मंत्रांश है ये शाखा छिन्नती ये छेदन क्रिया में व्यवहार होगा यहाँ श्रुति स्वयं कह दिया तो श्रुति प्रमाण है कहती है कि ये मंत्र शाखा छेदन में व्यवहार होगा ऐसा एक यहाँ विनियोजक प्रमाण है श्रुति प्रमाण है तो विनियोजक प्रमाण होने से ईशेत्वा मंत्र शाखा छेदन में व्यवहार होगा ये स्पष्ट है सिद्धांती कह रहा है कि ऐसा कोई श्रुति नहीं है जो कहती है कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में व्यवहार होंगे ऐसा कोई श्रुति नहीं है ये प्रथम बात सिद्धांत कह है कि दूसरा बात है कि जो ईसित्वा ये मंत्र है ये कर्म प्रकरण में है वेद का मतलब दो भाग कर लेते हैं मीमीसकों का विरोध के चलते दो भाग मान लेना पड़ता है तो एक हो गया कि कर्म भाग एक हो गया कि ज्ञान भाग ज्ञान कांड कर्म कांड कह देते हैं ये जो ईश्वेत्व ये मंत्र है ये कर्म कांड में है ये ज्ञान कांड में नहीं है तो जो कर्म कांड में हो गए कहेंगे एक व्यक्ति कहाँ रहता है कहते हैं जहां सब लोहार लोगों का बस्ती लगा है ना उधर लगता रहता है तो क्या करेगा कहते लोहा का काम करेगा ये ये कहा रहता है कि हैं जहाँ सोना का बस्ती है वहां करता है तो बिल्कुल अलग है ईशात्वा मंत्र इसी प्रकार के कर्म कांड का मंत्र है तो कर्मकांड का मंत्र होने से कर्म में विनियोग होगा हिंदू ईशावासी इत्यादि मंत्र ये कर्मकांड में नहीं है नहीं होने से ये कर्म का अंग नहीं बनेंगे इसके लिए दूसरा हेतु सिद्धांत दे दिया प्रकरणांतरत्वाच इत्ये प्रकरणांतर है यहां दो उपाधि दिया गया और तीन चार मिनट विचार करेंगे पूर्व पक्षी ने अनुमान दे दिया था ईशावास्यदय मंत्रा कर्मशेषा मंत्रिशेषादत्व आदि मंत्रवत तो सिद्धांति उसका खंडन करने का समय में कह दिया कि आप जो हेतु दे दिया मंत्रत्व अविशेषात् ये हेतु साध्य का प्रमाण नहीं कर पाएगा कोई अनुमान वाक्य कह देगा पर्वतो धूमवान बनने हैं रात में अग्नि दिखेगी किंतु धूम नहीं दिखेगा और दिन में धूम नहीं दिखेगा किंतु अग्नि दिख सकता है थोड़ा अगर आप नजदीक में है तो धूम तो दिखेगा नहीं अभी पूर्व पक्षी अनुमान लगाएगा पर्वतो धूमवान बनने हैं तो अभी बन्नी धूम का सिद्धि कर देगा कहेगा कि जहां बन्नी है वहां धूमो है देखिए मानो से चलिए वहाँ बनी है धुआं हो रहा है यज्ञशाला देखिए, चतुरा गोष्ठ इत्यादि जहां सब दिखाते दे, हैं, कहते देखिए बनी है धुआं हो रहा है बनी है धूमो है तो इसी प्रकार की कहेगा कि पर्वत तो ये धूमो है क्योंकि वहाँ बनी भी है तो जो पढ़ा होगा न्याय वो मान लेगा पर्वत में बनी है तो धुआं होना चाहिए वो ले जाएगा कहेगा चलिए अभी आजकल का महान समय दिखाते है कितना धुं होता है तो बनी होने से धूम होगा यह बात नहीं है तो बनी होने से अगर धूम नहीं होगा तो जहां बनी है धूम फिर कैसा दिखता है वहां कहीं केवल बनी धूम का प्रतिपादक धूम का उत्पादक नहीं बनेगा बनी के साथ और एक पदार्थ आएगा वो क्या है आर्द्र इंधन संयोग कहेंगे ये हेतु में सामर्थ्य नहीं है कि साध्य को प्रमाण कराएगा वो हेतु का कोई सहकारी होगा उसका नाम क्या है न्याय में क्या कहेंगे उपाधि उपाधि पहनने पर यह हेतु साध्य का सिद्धि कराएगा तो ऐसा हेतु को सद हेतु नहीं माना जाता है वो हेतु दुष्ट हेतु कहा जाता है उस हेतु दे करके हम साध्य को सिद्ध नहीं करा पाएंगे इसी प्रकार सिद्धांत यहाँ कह रहा है आप जो हेतु दे दिए मंत्र तो अभिशेषाद उसमें दो उपाधि है पहला उपाधि हो गया विनियोजक प्रमाण अदर्शनाथ अर्थात जहां विनियोजक प्रमाण रहेगा वही मंत्र कर्म शेष का प्रमाण कराएगा ये मंत्र कर्म का शेष होगा कैसे कह देगा कहीं ये मंत्र के साथ कोई विनियोजक को प्रमाण है तो मंत्र और साथ में विनियोजक प्रमाण जैसे ईश्त्वा इति चिन्ह थी उसके साथ विनियोजक प्रमाण था श्रुति वो मंत्र के साथ श्रुति रहने से वो कह दिया कि ये कर्म से किंतु ईशावासी इसके साथ कोई विनियोजक प्रमाण नहीं है नहीं होने से ये नहीं कह पाएगा कि ये मंत्र कर्म होगा और दूसरा उपाधि सिद्धांति देता है प्रकरणांतरत्वाच यहां उपाधि है कि समान प्रकरण में होना चाहिए प्रकरणस्थ युग तो ईसत्व में मंत्रत्व रहा और वो कर्म प्रकरण में है मंत्रत्व के साथ कर्म प्रकरणत्व तो जहां मिलेगा वही कर्म शेषत्व को प्रमाण कराएगा तो जैसे बंधी के साथ आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा तभी तो धूम होगा इसी प्रकार की मंत्र के साथ कर्म प्रकरण कर्म प्रकरण में है ये मिलेगा तब कहेगा कि कर्म का शेष होगा जहा नहीं है वो नहीं कह पाएगा कि ये कर्मों का शेष है इस प्रकार की यहां दो उपाधि आप लोगों का पुस्तक में जिसका पास आठ नंबर ना नंबर अर्थात प्रकरण प्रकरणांतरवाच उसके ऊपर एक टिप्पणी है आप लोगों का पुस्तक में तो वो टिप्पणी में ये उपाधि का बात लिख दिए हैं ठीक है यहाँ तक हुआ आज यहां तक पूर्णमद शो